अरे अरे विक्रांत ने तुरंत ही बोलना शुरू किया तारे तुमको इतना गुस्सा क्यों आता है मैं सच कह रहा हूँ मुझे नहीं पता कि उस वक्त शेख मोहम्मद के करीबियों के मन में क्या चल रहा था लेकिन मैं एक जासूस होने के नाते सिर्फ फैक्ट पर यकीन करता हूँ सभी लोग अब ध्यान से विक्रांत की तरफ देखने लगे और उसके आगे बोलने का इंतजार करने लगे सभी को विक्रांत की बातें काफी इंटरेस्टिंग लग रही थी देखो गुरु को खजाना नहीं मिला क्यूँकी ये लोग शेख मोहम्मद के दिए हुए क्लू को नहीं ढूंढ पाए विक्रांत ने गुरु की तरफ देखते हुए कहा देखो शेख मोहम्मद ने पत्थर पर खजाने का कोई नक्शा नहीं बनाया था ये बात शायद तुम्हें भी पता होगी और ना विश्वास हो तो यहाँ हमारे साथ पुरातत्व विभाग के एक्सपर्ट्स भी हैं। उनसे पूछ लो हाँ हाँ ठीक है आगे बताओ फिर तारिक ने कहा वो विक्रांत की बातों में बहुत इंटरेस्ट लेते हुए सुन रहा था तो शेख मोहम्मद ने पत्थर पर कुल खजाने तक पहुँचने के लिए कुल छू दिए थे पहला तो यही था पहाड़ी कोना फिर पत्थर ढाल फिर बरगद का पेड़ चंद्र गड्ढा और फिर था झरने का पत्थर ये सिर्फ पांच ही क्लू हैं जिसे एक्सपर्ट्स लोग समझ पाए हैं। अभी भी एक क्लू के बारे में किसी को पता नहीं है अब ये गुरुजी और उसकी गैंग इसलिए खजाने तक नहीं पहुंच पाए क्योंकि इन लोगों को बरगद के पेड़ का पता नहीं लग पाया है विक्रांत ने गुरुजी की तरफ एक नजर डालते हुए कहा इसका मतलब ये है कि ये लोग सिर्फ बचे हुए क्लू के आस ही इसे खोजने की कोशिश कर रहे थे सही कह रहा हूँ मैं लेकिन ये चंद्र है कहाँ सैकड़ों सालों बाद भी क्या ये सही सलामत है मुझे तो यही डर है कि कहीं ये गड्ढा अब तक खत्म ना हो गया हो इतना कहकर विक्रांत कुछ पल के लिए शांत हो गया और सभी की तरफ नजर डालकर देखने लग गया अब तक सभी विक्रांत की तरफ ही देखने लग गए थे सभी को विक्रांत की बातों पर पूरा यकीन था और सब उसे बड़े ध्यान से सुन रहे थे लेकिन विक्रांत ने इस कहानी में थोड़ा ट्विस्ट डालते हुए सभी को हैरत में डाल दिया इन सबके बीच में सबसे बड़ा इशू जो है उसे आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा अगर खजाने को ढूंढना है तो हमें ये पता लगाना होगा कि बरगद के पेड़ और चंद्र गढ्ढे के बीच में कौन सा क्लू छूट रहा है तुम तारिक ने विक्रांत को घूरते हुए कहा तुम साफ साफ बताओ जो भी कहना है जल्दी देखो विक्रांत ने कहा शेख मोहम्मद ने सभी क्लू को घटते क्रम में अरेंज किया था आडिकोना से लेकर लास्ट वाले क्लू तक ऐसे में अगर हम खजाने तक पहुंचने के सभी क्लू को देखें तो हम झरने के पत्थर वाले क्लू तक पहुंच जाए तो समझो हमारा मिशन पूरा हो गया लेकिन ये इतना आसान थोड़ी ना है शेख मोहम्मद कोई बेवकूफ थोड़ी न था जो इतने बड़े खजाने को और गोल्डन पिलर को आसानी से किसी के हाथ लगने देगा। केन्द्र गड्ढा और झरने के पत्थर को ढूंढना इतना आसान होता तो फिर अब तक खजाना मिल गया होता विक्रांत ने कहा बरगद के पेड़ से लेकर चंद्र गड्ढे तक पहुँचने के बीच में छूट क्या रहा है क्या सभी ने कन्फ्यूज होते हुए पूछा देखो विक्रांत ने फिर आगे समझाते हुए कहा मैं तुम लोगों को सच्चाई बताऊंगा बरगद के पेड़ और चंद्र गढ्ढे के बीच में कौन सा क्लू छूट रहा है उसके बारे में मुझे नहीं पता है इससे पहले सबका पारा चढ़ता विक्रांत ने कहानी में एक और ट्विस्ट डाल दिया लेकिन लेकिन जहां तक मुझे लगता है ये क्लू जरूर गुफा से जुड़ा हुआ है गुफा से तारिक ने कहा हालांकि अभी भी उसे ऐसा लग रहा था कि विक्रांत उसे बातों में बहलाने की कोशिश कर रहा है लेकिन फिर भी वो विक्रांत की बातों को टाल नहीं सका हाँ गुफा विक्रांत ने जवाब दे, देखो इसे ये एक पहेली ही है अगर चंद्रगडा बरगद के पेड़ के ठीक बाद में है तो फिर बीच में किसी और क्लू के होने का कोई चांस ही नहीं है लेकिन अब वहां बीच में अगर कोई क्लू मिस हो रहा है तो आपके हिसाब से वहां क्या होना चाहिए सोचो सोचो विक्रांत की बात सुनकर यहाँ हर कोई हैरत में पड़ा हुआ था थोड़ी देर तक सोचने के बाद इन लोगों को समझ में आया कि आखिर विक्रांत कहना क्या चाहता है जाहिर है कि अगर बरगद के पेड़ और चंद्र के बीच में कोई क्लू मिस हो रहा है तो उसके लिए सबसे सटीक जवाब गुफा ही है इसके अलावा तो कोई कोई भी चीज वहां फिट नहीं हो रही है विक्रांत का आइडिया सुनकर ना सिर्फ तारिक ने बल्कि उसके आदमियों ने भी विक्रांत को एक अलग ही नजर से देखना शुरू कर दिया यहां तक कि गुरुजी यानी कि गणेश महात्रे भी विक्रांत के ज्ञान से बहुत प्रभावित हुआ उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बीस आदमी के पास खजाने से जुड़ी इतनी जानकारी कैसे आई लेकिन तारीख ने कुछ सोचते हुए कहा ठीक है मान लिया कि ये गुफा ही है, लेकिन पहाड़ी कोना के आसपास तो कई सारी गुफा मौजूद लेकिन तुम ये कैसे कह सकते हो कि खजाना उसी गुफा में है जहां से वो पुरानी लाश मिली थी? Well, विक्रांतन तेजी से दिमाग चलाते हुए उसके लिए भी जवाब सोचना शुरू कर दिया ओल्ड एक्सपर्ट को गाय का वो चमड़ा गुफा के भीतर जिस लाश के हाथ में मिला था वो गुफा के भीतर काफी ऊंचाई पर मौजूद था और इसी वजह से लाश को जंगली जानवर नहीं ले जा पाए थे तो सभी विक्रांत की तरफ अजीब सी नजरों से देखने लगे तो तुम्हें क्या लगता है कि वो आदमी खुद से चढ़कर उतनी ऊंचाई पर जाकर मर गया था जंगली जानवरों से बचने के लिए ओह जब विक्रांत ने सवाल किया तो तारिक के दिमाग में एक और ख्याल आया ओह तारिक ने संदेह भरे लफ्जों में पूछा तो तुम्हारा मतलब वो खजाना लाश के आस में ही कहीं है विक्रांत हंस पड़ा अपनी इस हंसी के साथ ही वो अपने इस आइडिया को और पुख्ता करना चाहता था ताकि लोग उसकी बातों पर पूरा यकीन कर ले लेकिन तभी बीच में ही गुरुजी बोल पड़ा क्या बकवास कर रहे हो तुम तुम्हें क्या लगता है मैंने वहां ढूंढा नहीं यहां जंगल में इतने दिनों से मैं झकमार्त तो ही मन गाली देते हुए उसे घूरने लगा जाहिर है गुरु जी के लिए इस वक्त उसका सबसे बड़ा दुश्मन विक्रांत ही है तो क्यूँकी विक्रांत की ही वजह से उसका सारा प्लान चौपट हो गया अगर विक्रांत ना रहा होता तो शायद अब तक वो माला माल हो चुका होता इसलिए अभी वो विक्रांत को गलत साबित करके उसे तारिक के हाथों मरवाना चाहता था गणेश ठीक कह रहा है। तारिक ने विक्रांत को घूरते हुए कहा वो पिछले कई दिनों से यहाँ खोजबीन कर रहा है अगर वहाँ गुफा के भीतर खजाना होता तो उसे अब तक मिल गया होता वो इतने आदमियों के साथ मिलकर खोज रहा है इतना कहते हुए तारीख फिर से गुस्से ऐसी लाल आँखों से विक्रांत को घूरने लगा तारिक और गुरुजी तो तो खांसने लगा वो इस वक्त भी विक्रांत को अजीब सी नजरों से घूर रहा था मैंने उस लाश की चर्चा इसलिए की थी क्योंकि वो लाश गुफा के भीतर काफी ऊंचाई पर थी और वहाँ तक पहुँच वो सबको कुछ ध्यान दिलाना चाहता था विक्रांत ने कहा उस आदमी के पास का संदेश था इसलिए। या फिर वो को कुछ समझ नहीं आ रहा था निगरानी विक्रांत ने अपने हाथ से ताली बजाने की कोशिश की लेकिन उसका हाथ बंधा हुआ था तो वो ढंग से ताली भी नहीं बजा सका वो आदमी गुफा के उतनी ऊपर इसलिए जाकर बैठा हुआ था क्योंकि वो वहाँ खजाने की निगरानी कर रहा था जाहिर है वो आदमी शेख मोहम्मद के ही घराने का था और वो अपने खजाने की निगरानी के लिए ही वहां ऊपर चढ़ा हुआ था गुरु जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो बड़े ध्यान से विक्रांत को देख रहा था तुम तुम बकवास बंद करो तारिक ने अपना सिर हिलाते हुए कहा बकवास कैसे बकवास मतलब विक्रांत ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा अच्छा मुझे एक चीज बताओ अगर सच में शेख मोहम्मद के परिवार वाले युद्ध के समय यहाँ जंगल में आए थे तो वो सिर्फ उसी गुफा में जाकर क्यों छुपे यहाँ जंगल में तो कई सारी गुफाएं हैं। अकेले उसी गुफा में ये लोग क्यों छुपे क्योंकि ये गुफा जंगल के बीचों बीच स्थित है और इसका एंट्रेंस बहुत छोटा है। कोई आसानी से इस जगह तक नहीं पहुंच सकता पुरातत्व विभाग के मुकेश रस्तोगी ने जवाब दिया उनके बोलते प्रोफेसर त्यागी मुकेश की तरफ देखते हुए उन्हें चुप रहने का इशारा करने लगे वो उन्हें विक्रांत की बात काटने से रोकने लगे मुकेश तुम ठीक तो हो प्रोफेसर त्यागी ने उन्हें आंख दिखाते हुए कहा विक्रांत के चेहरे का रंग उड़ चुका था उसने मुकेश की तरफ देखते हुए कहा करेक्ट बिल्कुल सही कहा आपने इस गुफा का द्वार बहुत छोटा है मतलब दिमाग में दूसरा विचार आया लेकिन अंदर से ये गुफा बहुत गहरा है और बहुत बड़ा है अगर मैं शेख मोहम्मद की जगह पर होता तो खजाना छुपाने के लिए मेरे पास इससे अच्छी कोई जगह नहीं थी विक्रांत की बात सुनकर सभी को थोड़ा अजीब सा लगा ऐसा लग रहा था कि ये बात बस बहराने के लिए कही जा रही है लेकिन फिर भी कोई इसे मानने से इनकार नहीं कर सकता था वहाँ सिर्फ कुछ ही सिचुएशन हो सकती है विक्रांत ने आगे बोलते हुए कहा जब नवाब हामिद खान के राज्य का पतन शुरू हुआ तब उनके सेनापति शेख मोहम्मद के परिवार वालों को अपनी जान बचाने के लिए जंगल में शरण लेने पड़ी हो सकता है की वो लोग यहाँ पर शेख मोहम्मद के छुपाये हुए खजाने की तलाश में ही आये रहे हों वरना वो कहीं और भी तो शरण लेने जा सकते थे न तो खजाने के नक्शे के अनुसार ही उन्हें इस गुफा का पता चला फिर यहाँ पर बरगद का पेड़ भी था और उन्हें गुफा भी आसानी से मिल गई लेकिन यहाँ गुफा के भीतर खजाना ढूंढने के बाद दो तरह की संभावनाएं हो सकती थी पहला तो ये हो सकता था कि खजाने का नक्शा ही गलत रहा होगा या नक्शा कहीं खो गया रहा होगा इस वजह से उन्हें सिर्फ गुफा ही मिली लेकिन वहां रखा हुआ खजाना नहीं मिल सका और दूसरी संभावना ये हो सकती है कि उन्हें खजाना मिल गया रहा होगा लेकिन उस वक्त वो लोग ऐसी सिचुएशन में थे ही नहीं कि वहां से खजाना लेकर बाहर जा सके जाहिर बाहर युद्ध का माहौल था तो वो बाहर कैसे जाते इसलिए हो सकता है कि उन्होंने खजाने को हाथ ही नहीं लगाया होगा लेकिन वो वहा काफी दिनों तक छुपे रहे ताकि अपनी जान बचा सके और खजाने की भी निगरानी कर सके लेकिन फिर वहां कोई आफत आ गई रही होगी और फिर सबके सब मारे गए फिर जिस आदमी के पास शेख मोहम्मद का दिया हुआ संदेश पत्र था जो कि गाय के चमड़े पर लिखा हुआ था वो उस पत्र को लेकर गुफा में सबसे ऊंचाई वाली जगह पर पहुंच गया होगा, ताकि वो इस संदेश को दूसरों तक पहुंचा सके ये भी तो हो सकता है हम्म, बेवकूफ गुरुजी ने अपना दांत पीसते हुए कहा वहाँ कोई भी चंद्र और झरने का पत्थर नहीं है वहाँ गुफा के भीतर नदी के अलावा कुछ भी नहीं है तारिक ने कुछ देर तक सोच विचार किया और फिर बोल पड़ा गणेश ठीक बोल रहा है वहाँ खजाना नहीं हो सकता है कोई आदमी नदी के आसपास अपना खजाना क्यों छुपाएगा? बाढ़ आने पर सब बह जाने का खतरा भी तो है मुझे नहीं लगता कि शेख मोहम्मद ऐसी बेवकूफी करेगा। तब मुझे नहीं पता विक्रांत ने थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए कहा देखो तारिक भाई मुझे जितना पता है वो मैं बता रहा हूँ और मुझे पूरा विश्वास है की खजाना वही है अब तुमको मेरी बात पर यकीन करना है या नहीं, नहीं करना है वो तुम्हारी मर्जी मैं उसमे कुछ नहीं कर सकता अब जो तुम्हे करना है करो मारना है तो मुझे मार दो लेकिन जो बात मुझे सही लग रही है मैं वही कह रहा हूँ चलो ठीक है फिर तारिक ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा तुम्हारी बात पर भी भरोसा करके देख लेते हैं लेकिन एक बात जान लो अगर तुम्हारी ये बात गलत साबित हुई तो वहीं तुरंत गोली मार दूंगा विक्रांत के दोनों हाथ बंधे हुए थे फिर भी उसने किसी तरह से अपना शरीर हिलाते हुए तारीख की बात से सहमति जता दिया अब फिर से पूरा ग्रुप लाइन में चलते हुए आगे बढ़ने लगा ये लोग सीधा उसी गुफा की तरफ जा रहे थे जहां से ओल्ड एक्सपर्ट्स को लाश मिली थी जंगल में अब बारिश बंद हो चुकी थी और हल्की हल्की धूप आनी शुरू हो गई थी धूप आने के साथ ही जंगल में पक्षियों का चहचहाना भी शुरू हो गया था सूरज की किरण पेड़ों की पत्तियों से छ जमीन पर गिर रही थी जिससे यहाँ का माहौल काफी खुशनुमा हो चुका था विक्रांत ने किसी तरह इन लोगों को अपनी बातों में बहलाकर कुछ देर की मोहलत ले ली थी लेकिन फिर भी अभी तक उसके दिल की धड़कन तेज हो रखी थी उसने तारीख को खजाने के बारे में जो भी कहानी बताई थी सब उसके दिमाग की उपज ही थी विक्रांत को खुद पूरा यकीन था कि वहां खजाना नहीं मिलने वाला है लेकिन उसने ये सब कहानी सिर्फ इसलिए बनाई थी ताकि उसे थोड़ी देर और बहुत मिल सके दरअसल विक्रांत का ये वाला टास्क शुरू हुए डेढ़ दिन से ज्यादा का समय हो चुका था ऐसे में विक्रांत को उम्मीद थी कि जल्द उसका टास्क खत्म हो जाएगा और फिर उसे अदृश्य शक्ति द्वारा कोई नया टूल दिया जाएगा ऐसे में अगर उसे जादुई कोट मिल जाता है तो फिर हो सकता है कि वो तारिक के आदमियों से भिड़ सके लेकिन अभी तक अदृश्य शक्ति की तरफ से कोई भी संदेश नहीं आया था विक्रांत के दिमाग में लगातार यही चल रहा था कि कैसे तारिक के चंगुल से बचकर निकला जाए इस वक्त एक बार के लिए विक्रांत के दिमाग में ये भी आया कि गुरु को अपने कब्जे में लेकर यहाँ से निकला जा सकता है लेकिन तारीख बहुत चलाक था उसने विक्रांत को सबसे दूर कर रखा था ताकि उसे किसी से बात करने का भी मौका न मिले धीरे धीरे चलते हुए ये लोग उस गुफा के करीब पहुंच गए गुरुजी और दोनों ओल्ड एक्सपर्ट पहले ही इस जगह पर आ चुके थे सो उन लोगों को यहाँ का रास्ता अच्छे से पता था गुफा के करीब पहुंचने के बाद एहसास हुआ कि वाकई में ये गुफा काफी संकरी जगह से शुरू हो रही है अगर कोई आदमी उस बगल से भी गुजरता है तो भी उसे इस गुफा के बारे में नहीं पता चलेगा लेकिन गुफा के प्रवेश द्वार जितना छोटा और संकड़ा था अंदर से उतनी ही बड़ी थी